रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक पैतीसवा भाग प्रशांत चंद्र महालोवि अठारह से उन्नीस तक सांख्यिकी का कोई स्पष्ट उद्देश्य होना अनिवार्य है जिसका एक पक्ष वैज्ञानिक विकास हो और दूसरा लोगों की खुशहाली और राष्ट्रीय विकास ये बातें श्रीमान प्रशांत चंद्र महालनोबिस से कहा गया है प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिन्हें प्रोफेसर संबोधित किया जाता है शिक्षा से भौतिक विज्ञानी दिल से सांख्यिकी विद और विचारों से अर्थशास्त्री थे यह गौरतलब है डिग्री नहीं थी शायद बहुत से लोग उनके आदर्श का अनुसरण करना चाहेंगे प्रख्यात जीव विज्ञानी जे बी एस हाल ने ही कहा था यह बात ठीक ही है कि किसी पुरुष या महिला का शोध उस विषय में हो हो। जिसमें उसके पास कोई डिग्री ना हो। डिग्री हासिल करने के लिए लोग तजों और सिद्धांतों को कुछ कुछ तोते की तरह रटते हैं। जिस विषय में परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के ख्याल से पढ़ाई की गई हो उसमें पूरी तरह मौलिक होना काफी मुश्किल है महालोबिस का जन्म २९ जून १८९३ को कलकत्ता में हुआ दो भाइयों और तीन बहनों में वे सबसे बड़े थे उनका परिवार समृद्ध था और ब्रह्मा समाज के उदार मूल्यों और परंपराओं में विश्वास रखता था उनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्रह्मा बॉयज स्कूल कलकत्ता में हुई और 1912 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में ऑनर्स के साथ बी की डिग्री प्राप्त की वे सचेंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा के समकालीन एवं मित्र थे और उन्होंने आजीवन उनके सभी कामों में हाथ बंटाया निर्मला कुमारी का परिवार भी बहुत प्रगतिशील था महालोबिस ने तीन प्रमुख कार्य किए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के तंत्र का गठन भारत की विभिन्न प्रकार की मूर्त समस्याओं को सुलझाने में सांख्यिकी के सिद्धांतों का प्रयोग और विश्व संस्थाओं का गठन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विज्ञान का उच्च अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक कैवेंडिस प्रयोगशाला में काम किया और 1915 में वे अल्प के लिए भारत उन्नीस उन्हें भारत में अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याएं नजर आई और उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू किया जहां उन्होंने साख्यिकी पद्धति द्वारा परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया इस कार्य में उन्हें इतना मजा आया कि उन्होंने भौतिक विज्ञान छोड़ दिया और फिर तजों आंकड़ों ग्राफों और चार्टों से ही सारी जिंदगी प्यार करते रहे महानोबिस के आने से पहले देश सांख्यिकी से लगभग अनजान था इस विषय को भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था